तो विसंवाय संबंध से किसका ग्रहण होगा शब्द का शब्द में शब्द तो में शब्द तो रहेगा संवाय? और समवय तो समवायु थी उसमें वो नहीं सकते। किस में? जो नहीं करी थी, किसमेंकृति कर, जो थी। कर जो चित्र कहते हैं उसमें ना, हम कल घट घट रूपों को, को दिखाया था उसमें नहीं होगा वो शब्द में क्योंकि जो समवाय सम्बन्ध से रहेगा उसी में आगे समवाय तो समवाय हो पाएगा यहाँ तो संयोग होते हैं तो समवाय सम्बन्ध से ज्ञान होगा जिसमें संयोग रहेगा ही नहीं वो शब्द है बाकी जितने होते हैं जो रस को ग्रहण करेंगे रसत्व मान लीजिए रस को ग्रहण करेंगे तो रस को ग्रहण करने के लिए तो सम ये सन्निक क्या होगा संयोग रस के साथ हो जाएगा वहां इंद्रिय कौन है इंद्रिय वो क्या पदार्थ है द्रव्य है रस गुण है द्रव्य गुण में संयोग होगा नहीं होगा तो इसलिए वो रस जिसमें रहेगा जो पदार्थ होगा द्रव्य होगा लड्डू मान लीजिए तो भी रसन इंद्रिय जलीय पदार्थ है और मोदक ये पृथ्वी है ये दोनों का बीच में संयोग हो जाएगा तो होने के बाद अभी रसन इंद्रिय और मोदक का बीच में संयोग मोदक में मधुर रस हो गया समवाय इसलिए मधुर रस के लिए हो जाएगा संयुक्त समवाय और रसत्व के लिए संयुक्त तो केवल शब्द एक ही है जो कि समवाय सम्बन्ध से एक इंद्रिय में रहेगा बाकी सर्वत्र विषय कोई भी इंद्रियो में नहीं रहेंगे इसलिए वो विषय कहीं रहेंगे इंद्रियो के साथ उनका संबंध होगा तो इसलिए अन्यत्र सब संयोग आएगा द्रव्य द्रव्य द्रव्य से का द्रव्यक्ष होना ही पड़ेगा उस गुन को के के लिए और उस लिए में रहने वाली जाति होगा मतलब तो द्रव्य द्रव्य समवेत द्रव्य समवेत समवेत घट हो गया द्रव्य उसमें रहने वाला रूप उसमें रहने वाला रूपत्व तो। मोदक हो गया द्रव्य उसमें रहेगा रस उसमें रहेगा रसत्व इसी प्रकार की कस्तुरी हो गया द्रव्य उसमें रहेगा सूरभि गंध उसमें रहेगा गंधत्व सर्वत्र ऐसे ही होगा केवल शब्द एक ही हो गया जो कि एक स्वयं ही इंद्रियों में समय समय से रह जाता है बाकी कोई भी इंद्रियों में नहीं रहेंगे इंद्रिय से बलोक होंगे ये आगे से विचार दे रहे हैं अभी पदकृति में ये पहला दे दिए आगे पदकृत्य में ब्यासी पृष्ठ में प्रत्यक्ष तत्यक्षम षठ विधम सनिकर्ष छह प्रकार के हो गए और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष छह प्रकार ये छह प्रकार शनिकर्ष से छह प्रकार प्रत्यक्ष ऐसा नहीं प्रत्यक्ष छह प्रकार की होता है सन्निकर्ष अनेक हो सकते हैं उसमें जैसे घसन चाक्षुष श्रोत्र त्वाच मानस क्योंकि छह इंद्रिय है छह इंद्रिय होने से छह प्रकार के प्रत्यक्ष होंगे चाक्षुष में कहेंगे आपका संयोग भी हो सकता, तो संवे तो संवे सकता तो हो सकता है संयोग का में तो भी हो सकता समवाय हो सकता है संयुक्त समय तो समवाय हो सकता है संयुक्त विशेषणता हो सकता है संयुक्त विशेष्यता हो सकता है और आपके लिए ये बहुत हो सकते हैं चाक्षुष के लिए इतने हो जाएंगे क्या सनिक और स छह प्रकार के ज्ञान छह प्रकार की अलग है एक ज्ञान ज्ञान के प्रति चार से पांच सन्निकर्ष हो सकते हैं। एक चाक्षुष ज्ञान के लिए जब घटका का चा, चाकुष ज्ञान होगा घटका का चाकूष ज्ञान होगा चक्षुषा जाय चाकुष घट घटका जब चाक्षुष ज्ञान होगा क्या सन्निकर्ष हो जाएगा सही होगा रूपों के लिए रूपत्व के लिए और जब कहेंगे घटपत घटा भाव भूतलम तो विशेषण संयुक्त विशेषणता भूतलों के साथ तो संयुक्त तो जाएगा आगे उसमें विशेषणता अभाव जहाँ है वहां तक तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा आगे और आप विशेषणता विशेषता जोड़ेंगे तो अगर आप भाव को देख रहे हैं तो कहेंगे संयुक्त तो विशेषणता और अगर भूतले घटाभाव कहेंगे तो विशेषता हो गया तो अगर आप कहेंगे की जो घट में रूप है रूप में रस है क्या नहीं है तो रूप में, हाँ में रसा भाव देखेंगे अभी यहाँ क्या संयोग होगा क्या सन्निक होगा विशेषता। रूप में रस का भाव। आपको पहले रूप तक पहुँचना पड़ेगा संयुक्त समय विशेषता संयुक्त समवेद विशेषता क्योंकि विशेषता के समवेद हो जाएगा आपको अधिकरण तक तो जाना पड़ेगा संयुक्त समवेद विशेषता तो और अगर आप रूपत्व में रसत्व का अभाव है तो रसत्व का रसत्व अभाव रूपत्व में देख रहे हैं क्या सन्निकर्ष होगा संयुक्त समवेत विशेष समवेत समय समवेत आगे क्यों आगे और एक है ना संयुक्त तो समवेत तो समवेदे विशेषता क्योंकि आगे जब विशेषता आ गया उसका पूर्व में सब निष्ठा हो जाएंगे संयुक्त समवेत समवेद विशेषता इस प्रकार का अधिकरण तक पहुंचेंगे उसके आगे विशेषता विशेषणता जोड़ना है देखिए एक चाक्षुष ज्ञान के लिए कितने सब ये सन्नीकर्ष हो रहे हैं और ऐसे खोजेंगे और भी होगा विशेषणता लेंगे तो और ऐसे तीन चार हो जाएंगे ये सब होंगे तो अर्थात किस इंद्रिय से ज्ञान होता है उसके लिए अलग छह हो गए किस शनिकर्ष से होता है उसके लिए अलग एक इंद्रिय से बहुत शनिकर्ष हो सकते हैं तो ये तो हो गए छह प्रकार की इंद्रिय जन्य ज्ञान होने से छह प्रकार की हो गया आगे पूछते हैं शनिकर्ष क्या है अब तक तो आप मतलब इसका लक्षण नहीं कहें इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय पहले थोड़ा यहाँ जो लिखना है लिख लीजिए आगे फिर उसका विचार करें प्रत्यक्ष कारणीभूत आगे टेस्ट दिया है ना उसको बराबर कर दीजिए अर्थात और, और एक लाइन लगा दीजिए हो गया इंद्रिय आगे तनिष्ठ तो इंद्रिय के ऊपर में लिख दीजिए तथि निष्ठा के आगे कमा कर दीजिए प्रत्यक्ष सामानकरण घटक है ये ठीक है खाली प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान है होत प्रत्यक्ष इंद्रिय नहीं अथवा प्रत्यक्ष घटक नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान हो प्रत्यक्ष का नीचे अंडरलाइन करके ऊपर में ज्ञान लिख दे सकते हैं नहीं तो प्रत्यक्ष के आगे जो नीचे वाला चिन्ह दे करके ज्ञान लिख देते हैं अभी यहाँ एक सामान अधिकरण कहते हैं सामान अधिकरण्य होगा तो पहले दो चीज एक अधिकरण में रहना पड़ेगा तो उसमें पंक्ति है कि प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्यम प्रत्यक्ष शब्द से हम किसको लेते हैं ज्ञान को अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान से सामाना तभी तो सामानाधिकरण्य का एक अंग कौन हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान जो प्रत्यक्ष है ये समान का एक अंग हो गया अभी दूसरा कोई और ज्ञाना पड़ेगा तो भी समान अधिकरण्य होगा तो वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष कारणीभूत जो इंद्रिय है उस इंद्रिय में रहने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान का सामान अधिकरण्य तनिष्ठ तो तनिष्ठ तो अर्थात तनिष्ठ तो तो, तो, तो तत् तो किसको लेते हैं इंद्रिय अनिष्ठ तो इंद्रिय प्रत्यक्ष का सामान तभी सामान अधिकरण का दूसरा व्यक्ति कौन हो गया विषय है। इंद्रियनिष्ठ प्रत्यक्ष सामान अधिकरण घट अनिष्ठ पट सामानाधिकरण घटनिष्ठ पट सामानाधिकरण यहाँ दो कौन कौन समानाधिकरण है पट हम कहते हैं पट सामान अधिकरण्यम तो समान अधिकरण का एक व्यक्ति हो जाएगा पट क्योंकि पटस्थ समान अधिकरण कहते हैं और वो कहां रहता है पट सामान ने कहा दिखाते हैं हम घट में दिखाते हैं घट अनिष्ठ कहते हैं ना आ, तो घट में पट का सामान आएगा अगर घट भी उसी अधिकरण में रहे तो नहीं तो सामान कैसे आएगा तो जब कहा जाएगा घटनिष्ठ पट सामान पट सामानाधिकरण में क्या समास है पट सामानाधिकरण पटस्य सामान अधिकरणियम पटो सामानाधिकरण का एक हो गया व्यक्ति हो गया और पटो सामान अधिकरणियम तो दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा घट इसी प्रकार के यहाँ कहते हैं कि प्रत्यक्ष सामान एक व्यक्ति कौन हो जाएगा प्रत्यक्ष और ये सामान अधिकरण कहाँ रहता है इंद्रिय अनिष्ठ इसलिए दूसरा कौन हो जाएगा इंद्रिय तो इंद्रिय हो गया दूसरा व्यक्ति अधिकरण कौन होगा विषय क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान अच्छा नीचे अधिकरण कर दीजिए विषय कर दीजिए फिर दो एरो दे करके ऊपर में एक रह जाएगा प्रत्यक्ष हो इंद्रिय ये आपको दिख रहा है ना चित्र तो नीचे विषय ये हो गया अधिकरण अभी इसका विचार हम लोग आरंभ करेंगे पहले ये दोनों को कह देते हैं ये हो गया इंद्रिय एक घटक समान अधिकरण का मतलब एक व्यक्ति ये हो गया दूसरा व्यक्ति आगे विचार चलेंगे अभी कहते हैं कि इंद्रिय से पहले प्रत्यक्ष कारणीभूत तो ये जो प्रत्यक्ष का कारण है इंद्रिय तो प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रियम तनिष्ठम यद प्रत्यक्ष्य सामानधिकरण्यम तस् घटक अभी सामान्य का घटक अभी समानधिकरण किसका किसका बीच कौन कौन समानधिकरण हो रहे हैं प्रत्यक्ष ये दोनों एक ही अधिकरण में रहेंगे अधिकरण अभी किसको लेंगे कहेंगे इंद्रिय विषय में रहना पड़ेगा अतः तो विषय के साथ संबंध होगा जिसके साथ संबंध हुआ हम कह देते हैं कि उसी संबंध से उजर रहता है और प्रत्यक्ष ज्ञान को भी विषय में रहना पड़ेगा ज्ञान और विषय में संबंध होना पड़ेगा तभी तो हम जाए कहते घट का ज्ञान तो ज्ञान होता है विषयी और ये हो जाएगा विषय अभी ज्ञान आकर के विषय में रहेगा और इंद्रिय भी आकर के विषय में रहेगा तो ज्ञान विषय में किस समझ रहेगा कहें कि तो कहेंगे जब विषय तो का ज्ञान होगा तभी हम उसको विषय कहेंगे जब तक ज्ञान नहीं है उसको विषय नहीं कहा जा सकता है तो ये ज्ञान के चलते विषय बना <coughs> अभी विषय में क्या धर्म रहेगा विषयता ये जो अभी विषय में घटो में विषयता आया किसके चलते ज्ञान के चलते इसलिए ज्ञान विषय भिशय में विषयता समंध से रहेगा क्योंकि उसी के चलते वो आया उसमें विषय भिशय में विषयता क्यों आया ज्ञान के चलते जैसा कहते हैं पिता और पुत्र तो उसमें पितृत्व क्यों आ जाएगा कहेंगे पुत्र के चलते इसलिए पुत्र जाकर के पिता में किस संबंध से रहेगा पितृत्व समंध से क्योंकि उसमें पितृत्व क्यों आया इसी के चलते आया तो पिता निष्ठ पितृत्व का निरूपक होगा पुत्र तो पुत्र जब जाएगा जब तो कहते ना भांजा जाता है मामा का घर में जाकर के क्या कहता है कि मामा का घर में आया हम अर्थात तो मातुलत्व वो मातुल में मातुलत्व क्यों आया कहते हैं कि इसका भांजा के चलते आया तो ये भांझा जब जाएगा मामा के घर में कहेगा मातुलत्व संबंध से रहेगा इसी प्रकार के पुत्र जब जाएगा पिता का घर में कहेगा पितृत्व समझ से रहेगा क्योंकि उसमें पितृत्व इसी के चलते आया इसी प्रकार के ये ज्ञान जब विषय में जाकर के रहेगा विषयता समझ रहेगा तभी प्रत्यक्ष ज्ञान और विषय ये दोनों का बीच में जो संबंध होगा ये संबंध क्या होगा विषयता विषयता विषयता समझ रहेगा और ये इंद्रिय और विषय ये दोनों का बीच में सन्नीकर्ष हो रहा है जी जी इसको कहेंगे सन्निकर्ष ये तो बदलेगा अगर आपका विषय घट हो गया तो संयोग अगर घट रूप हो गया सही हो सही तो संयोग संयुक्त समवाय हो जाएगा विषय जैसे जैसे होंगे बदलता रहेगा अभी प्रश्न करता है कि प्रत्यक्ष का कारणीभूत जो इंद्रिय है अनिष्ठ तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान सामानाधिकरण्य है इंद्रिय अनिष्ठ प्रत्यक्ष ज्ञान सामानाधिकरण्य तो अभी ये इंद्रिय में सामानाधिकरण आ गया किसका सामानाधिकरण प्रत्यक्ष का सामान आ गया अगर ये सन्निकर्ष चिष्ट नहीं रहेगा तो ये इंद्रिय में सामानाधिकरण आ जाएगा नहीं आ पाएगा सन्निकर्ष ये हाँ आपको दिख रहा है ना भाई ये जो ये सन्निकर्ष होता है तो ये अंश तो अगर नहीं रहेगा ये इंद्रिया में फिर ज्ञान का सामान आएगा नहीं आएगा क्योंकि यही तो जो मतलब अधिकरण बनाता है तो सामान अधिकरण्य का घटक ये होगा ये अगर नहीं रहेगा तो ये समान अधिकरण नहीं बनेगा इसमें समान नहीं आएगा सामान का घटक होता है ये सन्नीकर्ष तो प्रश्न वही वो करता है प्रत्यक्ष कारणीभूतम यदि इंद्रियम तो वो इंद्रिय निष्ठ जो प्रत्यक्ष का सामानाधिकरण्यम तस्य घटक सामानधिकरण्य का घटक पूछ रहा है इंद्रियों का घटक नहीं है इंद्रिय तो है किंतु इंद्रिय में जो सामानाधिकरण्य आ रहा है ये क्यों आ रहा है कहते तभी आ जाएगा अगर सन्निकर्ष हो जाएगा तो सन्निकर्ष ही घटक इसलिए पूछता तो है सामानधिकरण्य का घटक सन्निकर्ष कह ष ये कौन है वो सनिकर्ष ही इंद्रियो में सामानाधिकरण आने का घटक है अगर वो शनिकर्ष नहीं होगा इंद्रियो में सामान अधिकरण्य नहीं आएगा वो तो घटक हो जाएगा इंद्रिय निष्ठ जो प्रत्यक्ष है ना ना ना, ना। इंद्रिय निष्ठ जो सामानाधिकरण है प्रत्यक्ष को छोड़ना होगा प्रत्यक्षरण्य किसका है इंद्रिय अनिष्ठ जो समानाधिकरण्य है किसका सामान अधिकरण्य इंद्रिय में आ रहा है ज्ञान का वो ही दे दिया प्रत्यक्ष से है किंतु इंद्रिय अनिष्ठम किम सामानाधिकरण्यम वो सामान किसका है प्रत्यक्ष का अर्थात प्रत्यक्ष का अन्वय सामानाधिकरण का साथ है इंद्रिय के साथ नहीं है इंद्रिय निष्ठ के ऊपर है कि थीटा कर दिए थी समझते हैं ना ये चिन्ह नीष्ठ के ऊपर ये चिन्ह करके सामान अधिकरण के ऊपर ये चिन्ह करेंगे ताकि आपको बाद में भी लग जाएगा कि इंद्रिय अनिष्ठ सामानाधिकरण है प्रत्यक्ष नहीं है इंद्रिय में सामान अधिकरण्य रहता है प्रत्यक्ष नहीं रहता है और वो सामान अधिकरण्य किसका है प्रत्यक्ष ज्ञान का इसलिए प्रत्यक्ष सामान अधिकरण्य इंद्रिय अनिष्ठ तो इंद्रिय अनिष्ठ और प्रत्यक्ष सामान अधिकरण में कर्मधारय हो गया और वो जो इंद्रिय है वो प्रत्यक्ष कारणीभूत है इसलिए प्रत्यक्ष कारणीभूत और इंद्रिय ये दोनों का बीच में फिर कर्मधारय हो जाएगा इंद्रिय अनिष्ठ प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का तो यहाँ इस प्रकार ऐसे यहाँ महाराष्ट्री व्याख्यान किए हैं हम लोग भी इसी प्रकार लेकर के चलते हैं कोई कह सकता है कि प्रत्यक्ष कारणीभूत के आगे विसर्ग दिया है ना तो प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानकरण्य घटक जो घटक है वो प्रत्यक्ष का कारण है ये जो सन्निकर्ष है वो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष का कारण है तो इसीलिए प्रत्यक्ष कारणीभूत यह घटक ऐसा लेंगे क्योंकि प्रत्यक्ष कारणीभूत के आगे विसर्ग दे दिया तो प्रत्यक्ष का कारण हो गया जो घटक वो तो घटक किसका सामान अधिकरण्य का किसका सामान अधिकरण प्रत्यक्ष का सामान अधिकरण ये सामान अधिकरण्य कहा रहता है इंद्रिय निष्ठा इस प्रकार की भी एक व्याख्यान हो सकता है ये व्याख्यान थोड़ा थो सरल है अगर आप कह देंगे की इंद्रिय कारणी प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण होता है जो ये सनिकर्ष वही घटक है इस प्रकार की व्याख्यान थोड़ा सरल पड़ जाएगा किन्तु तर्क पढ़ते है ना जोर जो जो लगाना है इस प्रकार के था जो थी थी। जो थी है, था है ना ना वो पूछता है कि ये सन्निकर्ष है ये क्या है तो आप अगर पूछ देंगे सन्निकर्ष क्या है कोई पूछेगा किस क्या सन्निकर्ष किस बीच क्या पूछते हैं आप इसलिए पूछने वाला स्वयं कहता है की मैं ये सन्निकर्ष को पूछता है नहीं तो कोई कहेगा देवदत्त चैत्र का सन्निकर्ष ये क्या है देखेगा ये कहेगा पिता पुत्र का संबंध सन्नी उस प्रकार की ना हो यहाँ क्या चीज सन्नीकर्ष से पूछता है इसलिए स्पष्ट कर दिया पंक्ति ठीक है।, है।, है ये पंक्ति ब ये आपको स्पष्ट हुआ पूरा पे है ये ये इसका उत्तर क्या होगा उसे प्रत्यक्ष कारणीभूत जो इंद्रिय हो जाएगा हाँ। इंद्रि निष्ठा के ऊपर थीटा लेकर के सामान के ऊपर थीटा लिखे अर्थात इंद्रिय निष्ठ हुआ सामानधिकरण्य निष्ठ का प्रत्यक्ष के साथ संबंध नहीं है जैसे कहते हैं ना मुनि त्रयम नमस्कृत्य वहां संबंध होगा त्रय के साथ मुनि के साथ नहीं होगा नमस्कार का अन्वय होगा त्रय के साथ ये किसका त्रय है कहेंगे मुनि नाम त्रय इसी प्रकार की यहां इंद्रिय निष्ठ किम सामानाधिकरण्यम किसका समानाधिकरण कहेंगे प्रत्यक्ष का समानाधिकरण इसलिए निष्ठा का अन्वय होगा सामान अधिकरण्य साथ तो समान तक पूरा पंक्ति आ गया आगे तस्वीर घटक प्रत्यक्ष कारणीभूत जो इंद्रिय तो उस इंद्रिय में रहने वाला जो सामानधिकरण्य वो सामानधिकरण का किसका प्रत्यक्ष का सामान अधिकरण्य वो सामान का घटक न इंद्रिय क्यों होगा ना ना इंद्रिय स्वयं सनाधिकरण समान अधिकरणम यश सनाधिकरण इंद्रिय हो गया समानाधिकरण उसमें रहेगा सामानाधिकरण ये हो गया समान अधिकरण तो? उसमें रहेगा इंद्रिय में रहेगा प्रत्यक्ष कारणीभूत जो घटक हुआ सामान अधिकरण का घटक तो इस प्रकार के क्यों हमारे से लिए नहीं अच्छा ठीक है इसके ऊपर थोड़ा और अधिक चिंतन करना है मारे श्री शायद हमने पूछा था कभी और लिखा नहीं अभी स्मरण नहीं हो रहा है ये एक नौ है ना वहां नहीं है कुछ देख लीजिए एक नौ टिप्पणी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा एक नौ टिप्पणी ही इसी प्रकार लिखे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान से कारणीभूत इंद्रिय लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपित धिकरण्य अच्छा आगे सामानधिकरण्य से घटक इसलिए प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय अनिष्ठ से एक पद कर दिए ना तो इसलिए उसको और अलग नहीं रखे ठीक है महाराज जी इसी प्रकार घटाते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत जो इंद्रिय हो गया कारणीभूत इंद्रिय को एक पद कर दिए आगे तो निष्ठ कर दिए इंद्रिय अनिष्ठ कारणीभूत इंद्रिय निष्ठस् लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण निधिकरण्य घटक न ये भी तो हो सकता है कारणीभूत को अगर अलग तो कर लेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान से कारणीभूत कमा करके अलग कर लेंगे आगे इंद्रिय निष्ठ से लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपित सामना अधिकरण्य हो गया सामना उसका घटक ये घटक कारणीभूत इस प्रकार की भी आ सकता है प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत हो जाएगा वो घटक वही घटक हो गया सन्नीकर्ष कर्थ अच्छा देखते हैं आगे यथा घट प्रत्यक्ष घटे लौकिक विषयता संबंधे न बर्तते ये लौकिक कहते हैं क्योंकि और एक अलौकिक विषय योगी का मानते हैं और दो तीन आगे कह देंगे इसलिए सर्वद लौकिक लौकिक लिखते हैं घट प्रत्यक्षम घटे ये लो, हम लोग एक नंबर टिप्पणी देख रहे हैं घट प्रत्यक्षम घटे लौकिक विषयता संबंधे नर्तते हम लोग जो लिख दिए विशेषता संबंध वही लौकिक विशेषता कहते हैं तो त्र घटे चक्षु संयोगे नर्तते घट में चक्षुषयोगे चक्षुषी प्रत्यक्ष प्रमा सामनाधिकण्य नाम चक्षुम प्रत्यक्ष प्रमा का चक्षुषी अच्छा इंद्रिय निष्ठ है ये भी घट जाएगा नाम क्या है प्रत्यक्ष प्रमा अधिकरण वृत्तित्व घट में पट सामानाधिकरणियम क्या है कहते हैं कि घट अधिकरण वृत्तित्व घट में ए पट में घट का सामानाधिकरणियम इसका अर्थ हो क्या घट का अधिकरण में रहना ये हो जाए घट अधिकरण वृतित्व तादृश वृत्तिता अवच्छेद का संबंध है संयोग आदि सर्विधा ये वृत्तिता अवच्छेद अर्थात वृत्ति क्यों आया किस मतलब किसके चलते संयोग के चलते, चलते। सन्निकर्ष हो गया तो भी सामान अधिकरण आ गया तो सामान अधिकरण का अवच्छेदक हो जाएगा अवसनिकर्ष अगर सन्निकर्ष नहीं है तो सामान नहीं आएगा शनिकर्ष होने से समान अधिकरण आया उसको अवच्छेदक माना जाएगा <Henderson practice> <Olivier> सड़ विदय वा ये दोनों पक्ष में घट सकता है प्रत्यक्ष ज्ञानों से कारणीभूत कमा करके अलग कर लेंगे तो सीधा घटक के साथ उनमें हो जाएगा और मिला करके चलेंगे तो कारणीभूत जो इंद्रिय हो गया बीच में बीरसों को नहीं देना चाहिए ठीक है ठीक है कभी है। थोड़ा और विचार करके नहीं तो महारि से मारेश्य मारेश्य मारेश्य मारेश्य मारेश्य। सुनना पड़ेगा डीवीडी पहले महारि अगर कहे होंगे तो डीवीडी में कोई कारण स्मरण नहीं है ठीक है आगे इति अपेक्षायाम तम सन्निकर्ष दर्शयती इति अपेक्षायाम ऐसा अपेक्षा होने से तम दर्शयति। इसको तो विवाह करके दिखा दिया प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष प्रमा कारण प्रत्यक्ष ज्ञान है हेतु इंद्रिया तो सन्निकर्ष सड्विध प्रत्यक्ष कहने का अर्थ है यहाँ लौकिक प्रत्यक्ष इतना अलौकिक प्रत्यक्ष ही नहीं है किरणावली में वही द्वितीय पंक्ति देखिए चक्षु त्वंग मनासी द्रव्य ग्राहकाणी द्रव्य को ग्रहण ये तीन ही इंद्रिय कर पाएंगे चक्षु त्व और मन ग्रहण का किरणावली द्वितीय पंक्ति वही जहां हम लोग देख रहे थे प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिया था उसका नीचे चक्षु त्वंग मनासी द्रव्य ग्राहक ये तीन द्रव्य को ग्रहण करेंगे और घ्राण रसन श्रवण ये गुण का ग्रहण करेंगे ये द्रव्य का ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो अगर कभी हम रसन से अथवा घ्राण से द्रव्य का ग्रहण कर लेते हैं तो वो अनुमान करते हैं हम हम गुण का ग्रहण करके द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं अच्छा ये सामान्यतः छह सन्निकर्षक विचारवा आगे एक एक करके कहते हैं घटप्रत्यक्ष चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगिकक्षुषा चक्षु के द्वारा घटस्य प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है ज्ञान चक्षु के द्वारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा इसका जनन में उत्पत्ति में संयोग सन्निकर्ष तो इस ज्ञान को चाक्षुष कहते हैं चक्षुषा जायते शैक्षिक चाक्षुष पदकृत्य में संयोग उदाहरती चक्षुषाते तथा च्रव्य चाक्षुष त्वाच मानसेशु संयोग सनिकर्ष द्रव्य चाक्षुष अथवा द्रव्य सेवाच अथवा द्रव्य से मानस इसमें संयोग ही सन्निकष होगा क्योंकि चक्षु त्व मन ये तीनों ही द्रव्य है तो द्रव्य द्रव्य में संयोग होगा तो ये तीन इंद्रियों के द्वारा जब द्रव्य का ग्रहण होगा तब तो संयोग ही सन्निकर्ष होगा अगर दीपिका में द्वितीय पंक्ति में कैसे ज्ञान होता है उसका प्रक्रिया बताते हैं आत्मा मनोसा संयुजते पहले आत्मा मन संयोग होगा मन इंद्रियण संयुज्यते मनो, मनो इंद्रिय का संयोग होगा क्योंकि इंद्रिय भी होते हैं मनो इंद्रिय का संयोग होगा इंद्रियम अर्थेन इंद्रिय अर्थ के साथ वहां संयोग समवाय संयुक्त समवाय जैसे जैसे जहां होगा किंतु पूर्वोद्व तो संयोग ही होंगे आत्मा मन का संयोग भी होगा मन इंद्रिय का तो संयोग ही होगा आगे तो जैसे जैसे होना है होकर के प्रत्यक्ष ज्ञान होगा अच्छा आगे घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य रूप से समवायातु घट का रूप तीन में संयुक्त समवायिक संय। तो हुआ घट घट में रूप समवाय समय में घट रूप चक्षुषा इति अनुस्यते पहले दे दिया चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन ने यह हमें चक्षुषा का अनुवर्तन कर लेना है तथा च द्रव्य समवेत चाक्षुष द्रव्य समवेत चाक्षुष द्रव्य में जो समवाय समय रहता है जैसा रूप तो रूप हो रस हो गंध हो स्पर्श हो जाति हो ये जो भी सब है उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष अथवा त्वाच मानस राशन घ्राणज ये सब के लिए संयुक्त समवाय तो रासन होंगे रस का घ्राणज होंगे गंध का चाक्षुष त ये द्रव्य का होगा और गुण का भी हो सकता है रूप इत्यादि का जाति का तो आज सभी इसी प्रकार यहाँ तो गुण का लिया जाता है क्योंकि द्रव्य समवेत कहते हैं द्रव्य समवेद का ग्रहण होने के लिए चक्षु हाँ ग्रुण का ग्रहण रूप का ग्रहण करता है तो जो ना, था, तो पे जो ना ना ना क्या कहते हैं तो चक्षु त्वंग मनासी द्रव्य ग्राहकारणी गुण ग्राहकारणी न ऐसा नहीं कहा ना तो वहाँ कह दिया ये तो गुणादि ग्राहकारणी ग्राह रसन, रसन, रसन ये ग्राह को तो गुण ग्राहक होंगे चक्षु ये काली चक्षु नहीं चक्षु और, और ये गुण का भी ग्राहक है माना करेगा तो फिर आगे क्योंकि तो ये चीज तो मतलब ये है की घ्राण रसन मतलब घ्राण रसन श्रवणानी लेख दिया की गुणादि ग्राहक तो लेना वहां लिखना चाहिए कि न तो द्रव्य ये स्पष्ट कर देना था ये दिया है पूर्व पृष्ठा में देखिए एकासी पृष्ठा में देखिए न्याय वी में एक दो तीन चार पांच छह ष्ट पंक्ति में द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी चक्षुष त्वंग मनासी त्रीणी एवं एव कह दिया और अन्य नि घ्राण रसन श्रवणि ग्रहण गुण ग्राहकाणी वहां भी गुण मात्र ग्राहकाणी घ्राण इंद्रिय द्रव्य को ग्रहण नहीं कर पाएगा ये भी गुण ग्राहकाणी एव कहना चाहिए तो पहले एव कह देने से निश्चय हो गया क्योंकि यह द्रव्य ग्राहकाणी नहीं है नहीं तो फिर नहीं नहीं ये ये गुण ग्राह होंगे इसलिए गुण ग्राही ए वह नहीं कर पाएगा ग्रहण रसन श्रवण जो होते हैं ये जाति का भी ग्रहण करते हैं ना तो इसलिए गुण ग्राहकारणी एवं नहीं कहा ठीक है ठीक है और ग्रहण करेंगे जाति का भी करेंगे दे दे। करेंगे द्रव्य से एव ग्राह इस प्रकार नहीं है त्रीणी एव एवकार के साथ दिया है द्रव्य के साथ नहीं, नहीं।, नहीं साथ। संख्या आदि का भी जाती करेंगे करेंगे कर सकते हैं चक्षु गुण जाति पर मतलब तो गुण हो गए गुण जाति इत्यादि का ग्रहण करेगा समय भाव उसका भी ग्रहण करेंगे न न जाति का भी ग्रहण करेंगे द्रव्य का ग्रहण नहीं, नहीं कर पाएंगे द्रव्य के लिए तो ये तीन ही है त्रीणी एवं द्रव्य ग्राह त्रीणी एव एवकार को त्रीणी के साथ दिया और को था द्रव्य आदि अन्योगता जाति अभाव समवाय सब ग्रहण करेगा आदि भी जो है तो तो तो वहाँ भी होगा रसना मानव मतलब ये रसना घृण और त्वक जो होते हैं रसना घृण और स्त्रोत्र ये तीनों केवल द्रव्य ग्रहण नहीं कर पाएंगे बाकी सब करेंगे द्रव्य ग्रहण नहीं करें बाकी कर लेंगे अभाव को भी ग्रहण करेंगे रसा भाव कैसे जानते हैं हम कहते रस इंद्र से जानता है तो मतलब वो न्याय न्यायोदन में स्पष्ट करते रहे त्रिणी एव कह दिया यहां भी एव कह देने से ठीक था चाकूष इसलिए किरणा बोली तो हम लोग पढ़ते नहीं है मतलब खाली हम लोग ऐसे दिखाते पाठ सलता नहीं मुख्य नहीं तो यहाँ भी एवं जोड़ना पड़ेगा अच्छा आगे तथा द्रव्य समवय तो द्रव्य तो में समवाय समय जो भी रहे तो चाहे वो गुण हो चाहे जाति हो चाहे समवाय हो कुछ भी हो वो सबको लिए ना समवाय के लिए तो संयुक्त तो समवाय नहीं होगा समवाय का प्रत्यक्ष होता है वो भी अभाव जैसे होता है विशेषण विशेष होगा विशेषणता विशेषता ऐसे आगे कहेंगे तो भी गुण का क्यों गुण जाति क्योंकि तो ये संयुक्त समय तो घट तो में रहने वाला घटत तो? कैसे ग्रहण होगा संयुक्त समय में तो सम्वाटत्व घटत्व घट में किसे अंश रहेगा तो, तो जैसे घट में रूप है ऐसे घटत्व है तो घटत्व का ग्रहण भी संयुक्त समवाय से होगा होगा आगे ए रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत समवाय सन्निक चक्षु संयुक्त घटे तत्र समवायत रूपत्व ऊपर त्रूप्य प्रत्यक्ष सामें कर्मधार है जे सा रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष होने के लिए संयुक्त समवेत समवायिक होगा क्योंकि रूप कभी संयोग नहीं होगा रूप सर्वदा संयुक्त तो समवाय ही होगा आगे जब जाति के लिए जाएंगे संयुक्त तो समवेत समवाय हो जाएगा चक्षु संयुक्त घटे वहां रूप समवेत हो गया तत्र रूपे फिर रूपत्व से समवाय हो गया इसलिए द्रव्य समवेत समवेत रूपत्व हो गया द्रव्य समवेत सम उसके लिए संयुक्त समवेत समय हो होगा कहीं भी आप कोई भी द्रव्य समवेत समवेत के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा अभी रसत्व को ग्रहण कैसे करेंगे संयुक्त समवेत समवाय होगा अच्छा आगे पदकृत्य में कहते हैं रूपे न घटे रूपम समवेतम घटे है ना चक्षु संयुक्त घटे रूपम समवेतम ठीक है रूपम समवेतम रूप समय समझ से रहेगा आगे दिया तत्र तत्र अर्थात रूपे रूपे रूप से चक्षु संयुक्त घटे या चक्षु संयुक्त घटे में है ना चक्षु संयुक्त घटे क्यूँकी रूपम वहाँ सब है दोनों में एक आकार लिखना है दोनों ठीक है अगर तीन दिन अवकाश रहेगा ओम शंकर शंकर तो बस